देवी भागवत नवम स्कंध पंचविद प्रकृति का स्पष्टीकरण तथा अंश कला एवं कलांश का बनाए मुनिवर प्रकृति देवी की जो जो कलाएं हैं उन्हें सुनो और ये जिन जिन की पत्नियां हैं वह सब भी मैं तुम्हें बताता हूँ देवी स्वाहा अग्नि की पत्नी है संपूर्ण जगत में इनकी पूजा होती है इनके बिना देवता अर्पित की हुई हवी पानी में असमर्थ हैं यज्ञ की पत्नी को दक्षिणा कहते हैं इनका सर्वत्र सम्मान होता है इनके न रहने पर विश्व भर के संपूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं स्वधा पितरों की पत्नी है मुनि मनु और मानव सभी इनकी पूजा करते हैं इनका उच्चारण न करके पितरों को वस्तु अर्पण की जाए तो वह निष्फल हो जाती है वायु की पत्नी का नाम देवी स्वस्ती है प्रत्येक विश्व में इनका सत्कार होता है इनके बिना आदान प्रदान सभी असंभव हो जाते हैं पुष्टि गणेश की पत्नी है धरातल पर सभी इनको पूजते हैं इनके बिना पुरुष और स्त्री सभी शक्तिहीन हो जाते हैं अनंत की पत्नी का नाम तुष्टि है सब लोग इनकी पूजा एवं वंदना करते हैं इनके बिना संपूर्ण संसार सम्यक प्रकार से कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता ईशान की पत्नी का नाम संपत्ति है देवता और मनुष्य सभी इनका सम्मान करते हैं इनके न रहने पर विश्व भर की जनता दरिद्र कहलाती है धृति कपिल मुनि की पत्नी है सब लोग सर्वत्र इनका स्वागत करते हैं ये न रहे तो जगत में संपूर्ण प्राणी धैर्य से हाथ धो बैठे सती को सत्य की भार्या कहा गया है सबसे आदर पाने वाली ये देवी परम लोकप्रिय है इनके बिना जगत सर्वथा बंधुता शून्य हो जाता है परम दया मोह की पत्नी है ये पूज्य एवं जगत प्रिय है इनके अभाव में संपूर्ण प्राणी सर्वत्र निष्फल माने जाते हैं पुण्य की सहधर्मणी प्रतिष्ठा है पुण्य प्रदान करने वाली ये देवी सदा सुपूजित होती हैं। उन्हें इनके बिना सारा संसार जीते हुए ही मृतक के समान समझा जाता है सुकर्म की पत्नी कीर्ति है जिन्हें सब लोग भली भांति जानते हैं बड़भागी पुरुषों द्वारा इनका सम्मान होता है इनके अभाव में अखिल जगत यशोहीन होकर मृतक के समान हो जाते हैं क्रिया उद्योग की पत्नी है इन आदरणीय देवी से सब लोग सहमत हैं नारद इनके बिना सारा संसार विधिहीन हो जाता है अधर्म की पत्नी को मिथ्या कहते हैं सभी धुरत इनका सत्कार करते हैं सत्ययुग में ये बिल्कुल अदृश्य थी त्रेता युग में सूक्ष्म रूप धारण करके प्रकट हो गई द्वापर में अपने आधे शरीर से शोभा पाने लगी और कलयुग में तो इन मिथ्या देवी का शरीर बड़ा ही स्थूल हो गया है ये हठपूर्वक सर्वत्र अपना आधिपत्य जमाए रहती है इनके भाई का नाम कपट है उसके साथ ये प्रत्येक घर में चक्कर लगाती हैं शांति और लज्जा ये सुशील की आदरणीय पत्नियां हैं नारद इनके न ना रहने पर सारा जगत उन्मत्त की भांति जीवन व्यतीत करने लगता है ज्ञान की तीन पत्नियाँ हैं बुद्धि मेधा और धृति ये साथ छोड़ दे तो समस्त संसार मूर्ख और पागल के समान हो जाएगा